अतः मनुष्य को पोष्य वर्ग का पालन पोषण प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए इस संसार में उसी व्यक्ति का जीवन श्रेष्ठ है जो भूतों के जीवन का साधक बनता है अर्थात भूतों का पालन पोषण करता है जो मात्र अपने भरण पोषण में लगे रहते हैं वे रहते हुए भी मरे हुए के समान हैं क्योंकि अपना पेट माता पिता गुरुर भाता प्रजादीना समांस्त्रता हूँ जीवन तो मृतकास्पन्नि पुरुषा सोदरम्भरा स्वकीयोदर पूर्तिश्च कुकुरश्च्या पिवेद्यते व्यवहार में अर्थ का महत्व है जैसे नदियों के मूल पर्वत हैं वैसे ही समस्त कार्यों का मूल अर्थ है इसलिए अर्थ को उत्पन्न करना एवं बढ़ाना आवश्यक होता है अरे अजरा मारव विद्याम अर्थम च चिंतयेत इव केसे सो धर्म आचरेत अर्थ उसे ही कहते हैं जो हमारे सभी कार्यों को संपन्न करे अनिवार्य रूप से उपयोगी वही होता है इसी दृष्टि से सभी रत्नों की निधि पृथ्वी धान्य पशु इस्त्रियां आदि अर्थ माने जाते हैं। इस तरह अर्थ का महत्त्व होने पर भी उसके अर्जन में संयम आवश्यक है और ये विशेष कर ब्राह्मण को अपनी जीविका के लिए अर्थार्जन करते समय यह ध्यान में रखना चाहिए। यदि आपत्तिकाल नहीं है, तो किसी भ शोकल, शवल और कृष्ण। उस धन के साथ विभाग हैं। सभी वर्णों को प्राप्त होने वाला धन तीन प्रकार का होता है: दाय भाग के अनुसार, वंश परंपरा से यथाधिकार प्राप्त धन। नंबर दो, प्रेम के कारण किसी के द्वारा दिया गया धन और यथाविधि विवाहित पत्नी के साथ प्राप्त धन। इसके अतिरिक्त, ब्राह्मण के लिए त छत्रेवरण का विशेष धन भी तीन प्रकार का कहा गया है कर से प्राप्त धन उसका पहला धन है दूसरा दंड द्वारा प्राप्त तीसरा धन वह है जो विजय द्वारा प्राप्त हो वैसे भी तीन प्रकार का विशेष धन है खेती से प्राप्त गोपाल से प्राप्त तथा व्यापार से प्राप्त शूद्र का धन एक ही प्रकार का है जो उपरित वर्णों व्याज से खेती के तथा व्यापार से धन अर्जित कर सकता है। आपत्तिकार में ऐसा करने पर पाप नहीं होता है। कृषियों के द्वारा जीवन यापन के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं। उनमें से कुशिद, व्याज, सभी वर्णों के लिए बताए गए विशेष उपयोग अपेक्षा अधिक हैं। अनावर्षित राजभय तथा चूहा आदि � कुशीद वृद्धि में यह बाधा नहीं आती। सुकल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष, रात्रि हो या दिन, गर्मी हो या वर्षा, या सीत, सभी दशाओं में कुशीद से होने वाली धन वृद्धि रुकती नहीं है। अर्थात सूत पर दिया गया धन बढ़ता रहता है। नाना प्रकार के व्यापारिक कार्यों में संलग्न बने जनों की जो धन की वही अभय वृद्धि कुशीद वृद्धि करने से घर में बैठे ही बैठे प्राप्त हो जाती है शास्त्र सम्मत विधि से अर्जित धन के लाभांश से सभी लोगों को पितृगण देवगण तथा ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहे। ये संतुष्ट होकर धन अर्जन में अज्ञानवश देव दोष को निसंदेश कर देते हैं जो বণিক ब्याज देता है वह बीस माह भाग और पशुस्फरणा अधिकार सवा भाग राजा को देकर शेष बचे हुए धन के द्वारा अपना जीवन यापन करे विद्या, सिल्प, वेतन, सेवा, गोरक्षा, व्यापार, कृषि, वृति, विक्षा और व्याज ये दस जीवन यापन के साधन हैं। ब्राह्मण को सत पात पर्वेत्सेदान रूप में प्राप्त धन से अपना � अपने शास्त्रो से धनावर्जन करें, वैश्य वर्ण न्यायोचित ढंग से धन संग्रह कर अपना कार्य पूर्ण करें, शूद्र सेवा भाव से धन अर्जित करें, प्रचुर जल राशि से परिपूर्ण नदी शाक मृदिका समिधा कुश पलाश केला आदि के पत्र अग्निदेव आराधना के उपकरण और ब्रह्मभोष ये ब्राह्मणों के श्रेष्ठतम देवताओं ने ऐसे धन को अमृत के समान कहा है अतः बिना याचना के ही आए धन का परित्याग ब्राह्मण को नहीं करना चाहे गुरु के धन का उद्धार करने की इच्छा से देवता और अतिथि की पूजा करते हुए शरीर से प्रतिग्रह लेना चाहे पर उसका उपयोगी अपने तुष्टि के लिए नहीं साधु के सेवा के लिए करना चाहे यदि प्रतिग्र तो वह अल्प दोष भाग्य होता है। यदि निर्गुण है तो दोष से रूप जाएगा। इस प्रकार तस्कर व्रती अपने पुण्य को छीन करने वाले वृत्ति को तस्कर व्रती कहा जाता है। तस्कर व्रती से अपना भरण करने के बाद उत्तम दिज को अपने स्वदी के लिए प्रायस्त करना चाहिए। दिन के चौथे भाग में मिट्टी, तेल, पौष्प प्रकृति प्रदत्त जल में श्नान करना चाहे नित्य नैमित्तिक काम में क्रियांग मलाप कर्षण मार्जन आचमन और अवगाहन ये आठ प्रकार के श्नान बताए गए हैं बिना श्नान किया पुरुष जप अग्नि और हवन आदि करने का अधिकार नहीं है प्रातः श्नान पूजा पाठ आदि धार्मिक क्रियाएं के लिए करना चाहे किसी को नित्य � तथा रजस्वला आदि का स्पर्श करने के पश्चात जो स्नान किया जाता है वह नैमित्तिक स्नान कहलाता है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुख्य आदि नक्षत्रों में जो स्नान अधिकृत्य किया जाता है उसे काम स्नान कहते हैं निष्काम व्यक्ति को इस प्रकार का स्नान नहीं करना चाहिए जब होमादिक कर्तव्यों को इच्छा से प्रेरित होकर अन्य अनेक पवित्र कृत्य आतिथि आदि का पूजन करने की इच्छा से जो श्नान किया जाता है, उसको प्रियांग श्नान के नाम से अभिविहित किया गया है। सार्वरिक मल को दूर करने के लिए शरोवर, देव, कुंड, तीर्थ और नदियों में जो श्नान किया जाता है, वह मलापकर्षण श्नान है। सामान्य जल से श्नान करने पर के वाला शरीर के सुद्धि होती है, तीर्थ मेषनायन करने पर विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है, मध्यन के लिए विहित मंत्र से मार्जन करने से मनुष्य का पाप उसी इष्ठन विनष्ट हो जाता है। नित्य नैमित्तिक क्रियांग तथा मलाप कर्षण नामक जोष्णान बताए गए हैं उन अष्टानों को तीर्थ का अभाव होने पर उष्ण जल अथवा अन्य किसी प्रकार से प्राप्त कृत्रिम जल से संपन्न कर लेना चाहे भूमि से निकला हुआ जल पवित्र होता है उसी जल की अपेक्षा पर्वत से निकलने वाले झरने का जल पवित्र होता है इससे � सम्मान आ गया है नदी के जल की अपेक्षा भी तीर्थों का जल है उन सभी जनों की अपेक्षा गंगा मां का जल सर्वोत्तम माना गया है गंगा का श्रेष्ठतम जल तो जीवन पर्यंत किए गए प्राणी के सभी पापों का विनाश करता हैं गया तथा कुरुक्षेत्र नामक तीर्थों के जल से भी बढ़कर पवित्र एवं पुण्यदायक जल गंगा का माना kebho mishkha dudhratam pulnyam tataha prastra dakam tato pi sarasam pulnyam tasmanadeya muchyate teeth toyam tath gangam pulnyam to sarvata ha gangam payah punatya su paap mah gangayam chakuruchetra यतो यम सम उपस्थितम तस्मात् गंगाम परं जानेयात् तो यम पुत्र जन्म कतिपय विशिष्ट योग मकर आदि राशियों पर सूर्य की संक्रांति तथा चंद्र और सूर्य ग्रहण होने पर भी रात्रि में स्नान करना प्रशस्त है अन्यथा रात्रि में स्नान नहीं करना चाहिए प्रतिदिन उसः काले में संध्या काले में और सूर्य का उदय होते ही जो स्नान किया जाता है वह स्नान प्राजापत्य यज्ञ की भांति महापातक का नाश करने वाला है